वो दिशा के ओम शांति शांति शांति चले जी इसका hmm. थोड़ा बचा सकते हैं सर जी और वो खबर नहीं तो तुम्हें पूरा खाओ कि हम अनुसंधान करने वाले को क्या शोक हो सकता है क्या मोह हो सकता है ऐसा था तो शोक और मोह का कारण क्या है अज्ञान अज्ञान है ना और परमात्मा साक्षात्कार से क्या होता है मोह और पर... परमात्मा साक्षात्कार से अज्ञान की विनती होती है ध्यान देना जितना भी है ना जितना संसार है जितना प्रपंच है शोक मोह है उसको ज्ञान दिला तो परमात्म साक्षा शोकमो रहेगा नहीं, नहीं। नहीं, नहीं। नहीं रहे तो परमात्मा साक्षात्कार से शोकमो निवृत्ति कैसे होगी अज्ञान की निवृत्ति क्या दोबारा बता दी थोड़ी परमात्मा को न जानने ऐसी अपने आप को शूख कर न जानने ऐसी लग जाएगा तो अब देखना मोह किसे कहते हैं तो विपरीत ज्ञान को मोह कहते हैं ऐसा गीता भास्कर ने कहा है मोह क्या है विपरीत ज्ञान विपरीत ज्ञान है ना विपरीत ज्ञान की परिभाषा बहुत लंबी है ना समझना जिसे देह को आत्मा से मिलना ये भ्रम है ना तो जब मोहा विपरीत ज्ञान हम ऐसी परिभाषा कर देंगे तो देहातु बुद्धि मोह के अंदर चली गई मोह के अंदर आ गई ना देहातु बुद्धि और क्या है किसी में बहुत ज्यादा आसक्ति आसक्ति तो मतलब किसी में आसक्ति हो जाए उसको भी क्या कहते हैं भी, भी नहीं। नहीं। क्यों है क्यों तो जो वस्तु तो हितकर नहीं है उसको हितकर समझ लेते हैं मुँह से हानिकारक को भी लाभ समझ लेते हैं तो व्यक्ति ज्ञान नहीं ऐसा अच्छा तो देखो आत्मा समझना ज्ञान ज्ञान है ना ये भी मुँह हो गया अपने को समझना ये क्या हो गया वो हो गया और किसी भी वस्तु को अपना समझना मोह हो गया और जिसको प्रसिद्ध जो मोह है ना आसक्ति किसी भी पदार्थ में हो वो भी ज्ञानी तो तो है।, है ना सो का, का तो मोह से लेना अब मोह ध्यान देना परमात्मा साक्षात्कार न हो तो विद्वान को भी मोह होता है साक्षात्कार न हो तो शास्त्र विद्वान मतलब परोक्ष ज्ञानी है ना शास्त्र के विद्वान को भी मोह होता है और जब परमात्मा का अनुभव होने पर मोह रहेगा नहीं देगा परमात्मा का नो होने पर मो नहीं हो सकता है क्योंकि मो मो से अज्ञान हो जाएगा तो वगैरह मो वाली मो कुछ नहीं होगा अच्छा अब संपूर्ण जगत परमात्मा की भी भूति है ऐसा जो समझता है वो किसी वस्तु को अपना मानेगा नहीं संपूर्ण जगत जब परमात्मा की भूति है तो अपना मान रखा है से वो वस्तु भी परमात्मा की होती है तो किसी वस्तु को अपना मानेगा नहीं मानेगा जब अपनी वस्तु की हानि समझ में आए तब भी दुख होता है तब क्या दुख होता है शोक होता है यदि किसी वस्तु को अपना ना माने तो कोई शोक होगा नहीं होगा अब देखिए अपने कोई अपना स्वजन है उसकी मृत्यु हो जाए तो बहुत दुख होता है न अपने स्वजन की कोई सेवा करे सुष भूसा करे अच्छी तरह समाल करें फिर भी मृत्यु हो जाए दुख और मेला वगैरह में सेवा समितियां शिविर लगाती हैं और खूब सेवा करती हैं किसी में बहुत सेवा भावना होती है यात्री की यात्री की खूब सेवा करती हैं मर है हमारे संसार बिगड़ती है सेवा में तो कमी नहीं, के तो, दुख नहीं हो तो अपना की मान, जहाँ माना गया है तो वही अपना एक मानना है ना अच्छा वल्लभ संप्रदाय में ऐसा मानते हैं की ईश्वर सृष्टि बंधन कारक नहीं है अपने जो कल्पना किए हैं अपने जो मान रखे वो बंधन कारक है माता पिता पुत्र जो है ईश्वर सृष्टि बंधन कारक है अपने अंदर जो माना है ये पुत्र है अपने मन में जो बैठा लिया हमारा हमारा बंधन कारक है, तो का का तो का है। फिर चलो कोई बात नहीं कुछ भी हो मतलब जो ये ठीक भी है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो हम ये यहाँ पर क्या मानते हैं यदि आप यहाँ पर क्या कहेंगे जनको कुछ नहीं हुआ आग लग गई भवन जल गया सिंहासन के पास आग आ रही, भी नहीं रही। भी अपना नहीं मान है हटी नहीं रहे हैं जल गया तो ये तो अब ध्यान देना ने क्या था अनंत में किंचन किंचन इसको याद रखना चाहिए वाले बहुत बोलते हैं तो तो में में यह मुंडपू क्या वैसी है सर्व संदया ना, पर भी अवध है जिससे बड़ा भी छोटा है जिससे किसी परमात्मा से तस्वीर पराबर है उस परमात्मा का साक्षात्कार होने पर हृदय ग्रंथि हृदय की ग्रंथि क्यों कहा है कि ग्रंथि की तरह ये हटाने में बड़ा कठिन है गांठ बोत लगी हो तो खोलना कठिन पड़ता है ना तो हृदय में जो ये ग्रंथिया है ना रागवेश की नष्ट नष्ट हो हो हो जाती है। सभी हो जाते हैं, अब सभी हो जाते हैं, जाते हैं, सभी जाते जाते कर्म क्या होगा कि क्या करेगा क्षितम अविरुद्धाप विधम कविर्मी परिभूष्यूर यथा तथतुर्थानी इसकी औतरणिका देखेंगे औतरणिका में स्थिर क्या है वेदितव्य ब्रम स्वरूप कठनम वेदितव्य का क्या अर्थ होता है ये है जन्ने योग्य जानने योग्य कौन है ब्रह्म स्वरूप कौन है जब ब्रह्म स्वरूप कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप तो वहाँ ब्रह्म ही है है ना ठीक है तो व्यदितव्य जो ब्रह्म है तो ब्रह्म के स्वरूप का कथन तो या ऐसा समझना व्यदितव्य कौन है विशेष ब्रह्म है। तो उसका यहाँ पर स्वरूप बताया जा रहा है स्वरूप यहाँ पर विशेष स्वरूप है विशेषण किस समझते हैं चेतन अचेतन से विशिष्ट ब्रह्म है तो ब्रह्म के विशेषण क्या हुए शेतन शेतन शेतन और विशेष कौन है विशे, है ना तो की विशेष के पुनः अभी फिर भी एनम एनम मतलब इसे ए, एनम से क्या लेना है ईस ई वेदिनम वे ईश मतलब क्या है कि ईश्वर और ई सितब्द ईस का हो गया ईश्वर और इस मतलब ईश हो गया शासन करने वाला भे। भे। हो गया शास शासन करने योग्य ठीक है जिस पर शासन किया जाएगा ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा जाएगा तो क्या क्या है बोलो चिचित रूप जगत है तो ईश्वर तथा चिचित रूप ईश्वर तथा जगत को जानने वाले ईश्वर था इस जानने वाले को ईस को जानने वाले को किसको जानने वाला इस और शब्द का ईसा वास्तव सर्वम यहाँ पर ईस किस शब्द से कहा गया है ईसा इस से इस है ठीक है ईसा से और ईश्वर किस से कहा गया है इधम सर्वम सर्वम से कहा गया ठीक है इस स्त आदि को जानने वाले को विश्नष्ट का अर्थ है विशेषित करते हैं विश्व न्याथ है विशेषित करते हैं विशेषित करते हाँ बता रहे हैं विशेषित करते हैं अच्छा कैसे वेदितब विशेष बोधने वेदितब अच्छा अच्छा अभी चलो वेदितब विशेष के ज्ञान से वेदित विशेष के ज्ञान वेदितब का अर्थ जानने जानने योग्य विशेष तो वेदितव विशेष के ज्ञान से वेदित विशेष के ज्ञान से विशेषित करते हैं किसे विशेषित करते हैं ठीक है वेदित विशेष के ज्ञान से विशेषित करते हैं पर किसको इस भी ईस भी के वेदता को ईस स्तब के मतलब जानने वाला पुनः ईस इस भी वेदता को वेदित विशेष के ज्ञान से विशेषित करते हैं मतलब वेदित ज्ञान से युक्त करते हैं वेरित विशेष के ज्ञान से युक्त मतलब क्या है की जो ईसित का वेदता है ना वो वेदित विशेष के ज्ञान से युक्त है विशेष के ज्ञान से तो विशेष का ज्ञान वेतित वेरितव विशेष क्या है इस मंत्र में आएगा इस मंत्र में आएगा तो यदि असुविधा है तो फिर बताएंगे आपको है ना वेरितव विशेष के ज्ञान से तो विशेष का ज्ञान किस मंत्र से होगा आठवें मंत्र से होगा इससे विशिष्ट विशेषित करते हैं अथवा युक्त करते हैं ठीक है हाँ अवरेगना यह मंत्र है सा पर से लेकर तक। थोड़ा शब्दों पर दृष्टि डालो मंत्र के सह सह सह सुक्रम पर्यटा अबापिधम कवि मनीषी परिभु स्व अर्थान व्यधात सरस्वती मन में रखो लगेगा पर्यगात सुक्रम है ना और नीचे की पंक्ति में अच्छा और क्या होगा परिभू स्वयं स्वयंभू या थारघात शासवतीमाभ्या समझने का प्रयास करो तो यहाँ पर सह और पर्यगात है ना पर्यगात क्रिया है और सह क्या है यहाँ पे कर्म है है ना तो प्रथमा एक बचन है ना सह प्रथमा एक वचन है कर्ता में प्रथमा भी व्यक्ति कर्ता और परिगा क्या क्या है क्रिया तो ध्यान देना कर्ता और क्रिया के बीच में कर्मवाचक पदों को जोड़िए है।, है ना कर्म वाचक पदों को जोड़िए कर्म को जोड़िए तो सह सुम है ना तो आप यहाँ पर सुक्रम को जोड़ लो अच्छा अब आप सुक्रम शुम भी है शुद्धम और सुक्रम दोनों पर यहाँ पर दिए हुए हैं देखते हैं अन्वय करने में कैसी सुविधा रहती है हम तो ऐसा कर रहे हैं अभी जै, जैसा लिखा है वैसे अन्वय को सिद्धि सुक्रम सह सुक्रम अकायम अवर्णम अटनाविर शुद्धम अपाप विद्यम लग गया तो सह पहले का प्रश्न कैसा आ रहा है की यशु सर्वाणी भूतानी आत्मयूत है कि सब सर्वभूत विशिष्टे आत्मा का अनुभव करने वाला तो सर्वभूत विशिष्टे ब्रह्म का अनुभव करने वाला सका क्या होगा सह करते क्या होगा सर्वभूत विशिष्टे ब्रह्म का अनुभव करने वाला अथवा सभी भूतों के अंतरात्मा ब्रह्म का अनुभव करने वाला यही होगा ना हाँ सभी भूतों के अंतरात्मा ब्रह्म का अनुभव करने वाला स्तर भूतों के अंतरात्मा ब्रह्म का अनुभव करने वाला सहकर्थ हो गया तो उसने कर्त है कि प्राप्त किया उसने प्राप्त किया अथवा कर्त अनुभव किया ऐसा भी है ना उसने अनुभव किया या उसने प्राप्त किया जिसको प्राप्त किया तो बीच में आएगा बीच में क्या है आपका सुक्रम सुक्रम का अर्थ सुक्रम का क्या है हाँ तो बीच में जो कर्म है ना तो कर्म में कौन होगा परमात्मा किसको तो प्राप्त किया किसको प्राप्त करेगा सब तो लोग परमात्मा को प्राप्त करेगा किसको प्राप्त करेगा तो द्वितीय पदों के द्वारा यहाँ पे परमात्मा कहा जा रहा है परमात्मा कर्म लगेगा तो सुक्रम कर स्वा प्रकाश है वह स्वा प्रकाश है मतलब अपने प्रकाश में प्रकाश करते ज्ञान अपने ज्ञान में दूसरे ज्ञान की अपेक्षा न करना को क्या कहते हैं प्रकाश तो जैसे आत्मा स्वयं प्रकाश है वैसे परमात्मा भी स्वयं प्रकाश है उसमें स्वयं प्रकाश अकायम अकायम करते दे शरीर से रहित अकायम का क्या है? यदि कहें परमात्मा का तो पूरा जगत शरीर कहा जाता है शरीर क्या कहा जाता है पूरा जगत परमात्मा का शरीर कहा जाता है तो परमात्मा शरीर से रहित कैसे है जिसका संक्षेप में समझ लेंगे ना कर्म स्कृत शरीर से रहित क्या या कर्म जन्य शरीर से नहीं परमात्मा के जिस है तो पूरा जगत शरीर तो शरी लेकिन कर्म से उनको शरीर मिला है नैमित्त भी देना की पूरा संसार भगवान का शरीर है पर ये शरीर उनके पूर्ण पाप रूप कर्मों से मिला है तो कर्मजन्म शरीर नहीं है ना वह काम अर्थ हो जाएगा कर्मजन्म शरीर सो रही क्या हो जाएगा कर्मजन्य शरीर सर्वथा शरीर क्यों ये शरीर शरीर सबको शरीर से है ना तो कर्मजन शरीर से रही हो जाएगा का प्रकाश कर्मजन शरीर से रहते व्रण से रही, करते से रही। होता है घाव तो व्रण करता है घाव तो व्रण से रही असना विरम करते स्नायु से रही स्नायु कर्थ क्या होता है सिराए ये नशे होती है ना स्नायु तो उनको क्या कहते हैं यहाँ पर स्नावी स्नाविम करते मतलब क्या है स्नायु से रही नसों से रहित ध्यान देना व्रण और स्नायु ये किसमें व्रण और स्नायु किसमें होते हैं ये कर्मजन प्राप्त शरीर में किसमें होते हैं था था था। नहीं नहीं शरीर में ही होते हैं क्या व्रणाया और... तो फिर इसकी क्या रुको अभी बात में आएगा है ना तो ध्यान देना कर्म शरीर में ही क्या होता है स्नायु और व्रण होते हैं कर्मजन शरीर में ही स्नायु और व्रण रहते हैं जब कर्मजन शरीर में नहीं है तो उसमें क्या होगा स्नायुण में स्नायु और व्रण नहीं होंगे तो ध्यान देना कर्मजन शरीर से रहित कहा गया सर्वथा शरीर से रहित तो नहीं कहा गया तेरी कर्मजन शरीर से रहित है तो इससे कोई ना कोई शरीर तो सिद्ध होता है तो कोई शंका करे उसमें स्नायु और वृण होंगे क्या तो कहते नहीं पा अर्थ बन कर्मजन शरीर से रहित तो सर्वथा शरीर रही तो है नहीं उसका शरीर तो है तो कोई कह सकता है की उसमें स्नायु और व्रण होंगे कहते नहीं और अच्छा, आगे देखना इस में सब है ना हो तो पूछ लेंगे आप सुध्धम, सुध्धम का अर्थ है किससे रहित अज्ञान आदि दोषो से रहित परमात्मा को परेगा से प्राप्त किया परेगाठ का क्या अर्थ है हाँ परमात्मा को प्राप्त किया दोबारा लगाना सा अर्थ सभी भूतों के अंतरात्मा ब्रह्म का अनुभव करने वाले सभी भूतों के अंतरात्मा ब्रह्म का अनुभव करने वाले ने स्वयं प्रकाश कर्म जन शरीर से रहित स्वयं प्रकाश से लेकर कहा जा रहा है परमात्मा को व्रण से रहित स्न से रहित अज्ञान आदि दोषो से रहित तथा पूर्ण पाप से रहित आपापिक क्या है पूर्ण पाप से ध्यान देना मुमुक् पाप से रहित पाप समझ का, का, हाँ। का दर्शन करने वाले ज्ञानी ने स्वयं प्रकाश कर्म जन शरीर से रहित व्रण रहित स्नयु रहित अज्ञान आदि दोषों से रहित तथा पूर्ण पाप से रहित परमात्मा को प्राप्त किया परमात्मा को हाँ तो परमात्मा को प्राप्त किया ऐसा अर्थ करो अथवा परमात्मा का साक्षात्कार किया परमात्मा का साक्षात्कार किया या अनुभव किया दोनों कर सकते मतलब तो अंतर क्या है कि प्राप्त किया अथवा अनुभव किया दो अर्थ हो सकते हैं तो जब प्राप्ति आती है ना तो वो भगवत धाम में जाकर के प्राप्ति यहाँ भी होती है ऐसा भगवान यहाँ भी है तो वो लेना है अच्छा आगे इतना लग गया तो इतना हास्य देख लो फिर दूसरी पंक्ति फिर बता देंगे सुविधा तो रहेगी सह सह कर देखना यह तू सर्वाणी ये सभी भूतों से विशिष्ट ब्रह्म का अनुभव करने वाले या सभी भूतों के अंतरात्मा ब्रह्म का अनुभव करने वाला या सभी भूतों के अंतरात्मा ब्रह्म का दर्शन करने वाला लग जाएगा कोई साक्षात्कार करने वाला दर्शी आ गया ना सभी भूतों के अंतरात्मा सभी भूतों के अंतरात्म भूत करते अंतरात्मा सभी भूतों के अंतरात्मा ब्रह्म का दर्शन करने वाला सभी भूतों के अंतरात्मा ब्रह्म का दर्शन करने वाले ज्ञानी ने या करने वाले ब्रह्मवेदा ने प्रेगात करते थे प्राप्तयात प्राप्तयात का क्या अर्थ है प्राप्त अच्छा है यहाँ पर विधि है ना यहाँ तो बिल्डिंग आ रहा है मतलब ये परेगात प्राप्त किया परेगात का सीधा अर्थ है ना क्योंकि ये आगात कहा बनेगा लुंग लगे बनेगा ना लेने तो तो तो का प्राप्त करें आगात तो भूतकाल है ना तो उसका प्राप्त किया तो देसिक स्वामी उसका अत्यार्थ कर रहे हैं प्राथमिया प्राप्त करे मतलब सभी भूतों के अंदर आत्मा ब्रह्म का दर्शन करने वाला ऐसे परमात्मा को प्राप्त करे या उसको चाहिए कि ऐसे परमात्मा को प्राप्त करे ऐसे परमात्मा का अनुभव करे विधान मान रहे हैं यहाँ पर तो है शिक्षा में लग गया प्राप्त करे विधान मान रहे हैं विधान किया ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने का ऐसे परमात्मा का अनुभव करने का ऐसा विधान मान रहे शिक्षा में जो विधान के लिए विधि लगाड़ करना पड़ेगा ना तो प्राप्त नहीं आ गया नहीं वो में तो वो भूतकाल सुना गया है कैसे क्योंकि ब्रह्मविद आपनोती परम ऐसा नियम ये तैसरी उपनिषद है ब्रह्मविद परम आपनोति ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मवेत्ता मतलब ब्रह्मदर्शी ब्रह्मवेत्ता का क्या है ब्रह्म ब्रह्मी परम आपनोति परम करम का क्या अर्थ है प्राप्त करता है ब्रह्मदर्शी ब्रह्म को प्राप्त करता है ब्रह्म ब्रह्मदर्शी ब्रह्म को प्राप्त करता है तो इस हिसाब से जो है ना वहां पर क्या है की वो ब्रह्मदर्शी ऐसे ब्रह्म को प्राप्त करे लगभग प्राप्त करे विधान मान रहे हैं ये अब कहते हैं कि दूसरा अर्थांतर भी दे रहे हैं समाधि लब्धा समाधि लब अनु प्राप्तवान इति हुआ अब जो प्राप्तवान ये प्राप्तवान ये जो है भूतकाल भी मान रहे हैं भूतकाल में कहता है ना पहले भी नहीं माने अब जो है ऐसा मान रहे हैं अथवा हुआ मतलब अथवा समाधि लब की समाधि से प्राप्त अनुभव से समाधि से प्राप्त समाधि से प्राप्त अनुभव से समाधि लव्य अनुभव या समाधि जन्य अनुभव लगभग समाधि से होने वाले अनुभव से ऐसे ब्रह्म को प्राप्त किया ऐसे ब्रह्म को किया ऐसे हाँ, ब्रह्म को प्राप्त किया प्राप्त किया का मतलब यहां पर अनुभव करना भी समझ सकते हैं है ना पहले प्राप्त मतलब प्राप्त करे और ये यह यहाँ पर प्राप्तमान प्राप्त किया हुआ लगाया हुआ अर्थ अथवा पहले विधि मानी इन्होंने और दूसरा क्या है कि सिद्ध अर्थ का अनु सिद्ध का सिद्ध अर्थ का अनुवाद माना सिद्ध अर्थ का अनुवाद समझो जैसे देखना हमने कहा कि आप जाइए तो हमने क्या किया जाने का विधान कर दिया आप जाइए इस प्रकार हमने किसी के जाने का विधान कर दिया हमारे वाक्य को सुनकर आपने भी बोल दिया जाइए तो आप क्या विधान कर रहे हैं अनुवाद कर रहे हैं तो वही क्या है की सिद्ध अर्थ का कथन सिद्ध अर्थ का कथन सिद्ध अर्थ कैसा ज्ञानी उसको ज्ञानी ज्ञानियों ने उसे प्राप्त किया है कि नहीं किया है ब्रह्मो वास्तुओं ने प्राप्त किया है तो उसी का कथन हो गया अनुवाद हो गया है कि प्राप्त किया ठीक है अपनी दृष्टि से देखें तो क्या है कि प्राप्त करना चाहिए प्राप्त करें और जिन्होंने पहले प्राप्त कर चुके हैं तो उनकी दृष्टि से अनुवाद अनुवाद है प्राप्त किया ऐसा समाधि अनुभव से प्राप्त किया इस प्रकार सिद्ध सिद्ध अर्थ का कथन है सिद्ध अर्थ का कथन है इस प्रकार सिद्ध अर्थ का कथन है मतलब जो हो चुका है पूर्व में है ना पूर्व कथित अर्थ का मतलब क्या है कि पूर्व घटित अर्थ का कथन है पूर्व में हो चुके अर्थ का कथन है लग गया पूर्व में हो चुके अर्थ का कथन है किस प्रकार है कहते हैं अत्र ब्रह्मते इसके समान ये कठोपनिषद है की जो ब्रह्मोपासक है अत्र ब्रह्म समुसुते यही पर ब्रह्म कांड होकर है यही पर ब्रह्म का यहीं पर ब्रह्म का अनुभव करता है मतलब उपासना काल में वो करता करता है है इसी शरीर रहते तो जो ब्रह्म का अनुभव होता है तो इस प्रकार जो कहा जैसे यहाँ पर अत समस्ते अनुभव करता है ना वैसे यहाँ पर कहा गया विधान नहीं माना गया दोबारा लगाना हुआ मतलब अथवा अथवा अत ब्रह्म इसकी प्रकार इस, इस प्रकार अथवा अर्थ ब्रह्म से इस प्रकार समाधि जन अनुभव से प्राप्त किया अनुभव से प्राप्त किया इस प्रकार पूर्व इस प्रकार पूर्व घटित अर्थ का अनुवाद है पूर्व घटित अर्थ का अनुवाद या पूर्व से सिद्ध अर्थ का अनुवाद है पूर्व से सिद्ध कैसे किसी ने अनुभव कर लिया तो हो गया ना सिद्ध की पूर्व सिद्ध अर्थ का अनुवाद है किसके समान अर्थ ब्रह्म समस्ते किसके समान अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हाँ तो दोनों में अंतर आया पहले विधि माना और फिर ऐसा माना अब ध्यान देना जो परमात्मा की यहाँ पर प्राप्ति यहाँ पर यहाँ पर क्या प्राप्ति और अनुभव दोनों एक वस्तु है क्यों सुने सुनिए कि परमात्मा व्यापक होने से आप आपसे घूर है क्या नहीं, नहीं। अंतरात्मा होने से घूर है क्या? नहीं। नहीं। तो व्यापक होने से अंतरात्मा होने से वो प्राप्त है बताइए फिर जो कहा जाता है कि ब्रह्म को प्राप्त करता है इसका क्या मतलब है? अनुभव करता है अनुभव करता है है ना प्राप्त की प्राप्ति उसके अनुभव से उसके ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है वो कल जैसे गले में कोई हार पहनते हैं ना तो उसको भूल जाते हैं चारों तरफ खोजते रहते हैं परेशान हो जाते हैं फिर कोई बताता है क्या है तो कहते मिल गया मिल गया तो मिलने का क्या मतलब है ज्ञान हो गया ज्ञान हो गया तो वैसे ही जो है ना कि परमात्मा की प्राप्ति उसका ज्ञान ही है अब ये ध्यान देना जो भगवत धाम जाते हैं तो वहां पर प्राप्ति वहाँ पर वाला यान प्राप्ति यान होने वाला ज्ञान यहाँ प्राप्ति यहाँ होने वाला ज्ञान ठीक है हाँ हाँ तो यहाँ पर यही वाला ले लो सब ठीक है जो प्राप्त करे ऊपर था उसको भी यही वाला ले लो और प्राप्त करे... किया हाँ अनुभव करे या उसे अनुभव करना चाहिए और ये, यही वाला दोनों ले लेना है प्राप्त करना चाहिए ऐसा विधान अथवा क्या प्राप्त किया ऐसा अनुवाद ठीक है यही लेना है अब ध्यान देना सुक्रम आया है ना सुक्रम करते क्या कर रहे हैं अवकाश प्रदात्री रूकम की अवकाश प्रदाता अवकाश प्रदान करने वाला तो कहने का मतलब समझना जैसे देखिए आप कुमरे में बैठे हैं लेकिन जिस स्थान पर दीवार बनी है दीवार की ईटे रखी हुई है उस स्थान पर आप बैठ सकते हैं दीवार तो अवकाश नहीं प्रदान कर सकती है आपको दीवार अवकाश नहीं प्रदान कर सकती है आप बैठे हैं वहां कोई दूसरी वस्तु रखी सकती बिना हटाए तो आप भी अवकाश नहीं प्रदान कर सकते हैं और परमात्मा व्यापक है लेकिन सब कुछ परमात्मा व्यापक होने पर भी किसी भी वस्तु को कहीं रखने में बाधा है क्या नहीं है तो परमात्मा क्या है अवकाश को प्रदान करने वाला है यहाँ पाठांतर एक दे रहे नीचे अवदातम स्वप्रकाश रूपम सुक्रम करते अवदातम अवदातम करते थे रूपम स्व प्रकाश ये अर्थ तो बढ़िया पाठांतर का परमात्मा का ऐसा है स्वा ये सुक्रम का अच्छा अर्थ पाठांतर वाला है स्वाप्रकाश है अकायम का अर्थ है सर्व शरीर का मत अभी की संपूर्ण शरीर वाला होने पर भी संपूर्ण शरीर परमात्मा के है ना चेतन रूप संपूर्ण शरीर वाला होने पर भी वह कर्मकृत शरीर से रहित है कर्मकृत शरीर से रहित है कर्म कर, जो मतलब उसके कर्मों से जन्म शरीर नहीं है जो शरीर है वो उसके कर्मों से जन्म नहीं है आगे देखेंगे अकायम अर्थ हो गया अत अत का अर्थ है की अकाय होने से ही या कर्मकृत शरीर से रहित होने से ही वो व्रण रहित है और स्नायु रह मतलब सिनाई न थे व्रण है घाव हाँ जिसका कर्म जिसके कर्म से जन्म शरीर होगा ना तो मतलब जो कर्म के शरीर में ये क्या होता है व्रण और स्नायु मतलब घाव कर्म जन्म शरीर से रहित होने के कारण वो व्रण से रहित है और स्नायु से रहित है अब देखेंगे शुद्धम शुद्धम कर् करते अनाघ्रात अज्ञान आदि रोशन घ्रात है नाघ्रा अनाघ्रात की अज्ञान आदि दोषों के गंध से रहित आघ्रात आघ्रात का मतलब होता है जिसको गंध मतलब हुआ कि अज्ञान आदि दोषों के गंध से रहित मतलब अज्ञान आदि दोषों के लेस से, से भी रहित अज्ञान आदि दोषों के लेस से भी अज्ञान अज्ञान से ले, ले आदि से ले लेना संशय आदि से क्या ले लेना जैसे किसी वस्तु को न, जान न, जान न जानना ये क्या हो गया अज्ञान और ये वस्तु ऐसी है या ऐसी नहीं है इस प्रकार ज्ञान हुआ तो क्या हुआ संशय हो गया और विपरीत ज्ञान मतलब जैसे रश्मि को साफ समझ लेना सुखी को रजत समझ लेना ये क्या हो गया विपरीत ज्ञान से क्या ध्यान देना देखिए जैसे की कि किसी वस्तु का अभी हाथ में क्या है पता है आपको तो अब वो अज्ञान है ठीक है अब उसको देख ले और विपरीत समझ जाए तो क्या कहेंगे उसको विपरीत ज्ञान अज्ञान विपरीत ज्ञान में अंतर समझो किसी वस्तु को बिल्कुल ज्ञान ही ना होना अज्ञान हो गया और उसको उल्टा समझ लेना क्या हो गया विपरीत ज्ञान हो गया उल्टा समझ लेना विपरीत ज्ञान होगा ऐसी है या ऐसी नहीं है इस प्रकार ज्ञान हो जाए तो सुनते हो गए ऐसा तो अज्ञान आदि से भी ले, ले ना कि कि अज्ञान आदि दोष रहित थे। और भी क्या है पूर्ण पूर्ण पाप पाप रूप से थे। पाप रूप कर्मों कर्मों से संपूप कर्मोत हाँ तो परमात्मा का जैसा पाप नहीं है वैसा उसका पूर्ण भी नहीं है पूर्ण पाप दोनों ही बंधन के कारण होते हैं अज्ञान आदि कार्य कारण भूत अज्ञान आदि का कार्य है अज्ञान आदि से क्या लेना है संशय मतलब परमात्मा का अज्ञान होना या परमात्मा के बारे में विपरीत ज्ञान हो जाना या संशय हो जाना तो अज्ञान आदि का कार्य क्या है पूर्ण पाप ध्यान देना अपनी आत्मा का ज्ञान न होना या परमात्मा का ज्ञान न होना तभी तो व्यक्ति क्या करता है पूर्ण पाप के हेतु सकाम कर्म करता है अज्ञान के कारण ये व्यक्ति पूर्ण पाप के हेतु क्या करता है सका करता है हाँ तो पूर्ण पाप रूप कर्म वैसे ध्यान देना यहाँ कर्म को जो कहते हैं ना शुभ कर्मों से पूर्ण होता है है ना अशुभ कर्मों से पाप होता है तो यहाँ पर पूर्ण पाप किससे हुए कर्मों से कर्मौ. और कभी कभी कर्म को भी पूर्ण कहते हैं कहते है पूर्ण कर्म करो पाप कर्म मत करो तो यहाँ पूर्ण पाप और पाप शब्द किसके लिए है कर्मो के लिए तो उसी अभिप्राय से यहाँ पर की पूर्ण पाप रूप कर्म ये किससे होते हैं अज्ञान आदि से किससे होते हैं अज्ञान आदि से क्या होते हैं पूर्ण पाप रूप कर्म होता है कर्मो को लेना है हाँ लेना ना अज्ञान आदि पूर्ण पाप रूप कर्म लिखा है ना अज्ञान आदि से क्या होते हैं पूर्ण पाप रूप कर्म तो पूर्ण पाप रूप कर्म में ये किसके कार्य हो गए अज्ञान आदि के कार्य है अज्ञान आदि से पूर्ण पाप रूप कर्म होते हैं तो अज्ञान आदि का कार्य क्या होगा पूर्ण पाप रूप कर्म अब सुनो तो अपने आत्म स्वरूप का और परमात्मा स्वरूप का ज्ञान नहीं है है ना अथवा उसका विपरीत ज्ञान हो गया आत्मा समझ लेना, विपरीत ज्ञान हो गया है ना ऐसा मतलब अपने आत्मा और परमात्म स्वरूप का ज्ञान ना होने से क्या होता है व्यक्ति पूर्ण पाप रूप कर्म करता है तो यह पूर्ण पापरूप कर्म किसका हुआ अज्ञान आदि का कार्य हुआ तो अज्ञान आदि से क्या हुआ पूर्ण पापरूप कर्म पूर्ण पापरूप कर्म और ध्यान देना पूर्ण पाप रूप कर्म जब हो गया तो फिर उससे पूर्ण पाप रूप कर्मों के रहते पूर्ण पाप रूप प्रबल कर्मो के रहते आत्मा का ज्ञान होगा की अज्ञान होगा अज्ञान होगा ना तो फिर पूर्ण पाप रूप कर्म किसके कारण बन गए पाप मतलब तो अज्ञान आदि के कारण है पूर्ण पाप रूप कर्म और अज्ञान आदि के कारण भी है पूर्ण पाप रूप कर्म सुनो आत्मा और परमात्मा का अज्ञान होने के कारण व्यक्ति क्या करता है पूर्ण तो ये अज्ञान का कार्य क्या हुआ पूर्ण पाप रूप कर्म हुआ और इन कर्मों के रहते ज्ञान होगा क्या नहीं तो क्या होगा अज्ञान तो अज्ञान किसके तो कारण हुआ इन तो फिर अज्ञान ये तो फिर अज्ञान का कारण क्या हुआ पूर्ण पाप रूप कर्म लग गया तो अज्ञान आदि का कार्य भी है पूर्ण पात्र कर्म और कारण भी है मतलब इस प्रवाह चलेगा पहले एक अज्ञान पहले जो अज्ञान है उससे फिर पूर्ण पाप रूप कर्म होगा इस पूर्ण पाप रूप कर्म से आगे और अज्ञान हो जाएगा उस अज्ञान से फिर पूर्ण पाप रूप कर्म होगा ऐसा प्रभाव चलेगा ऐसा मतलब है। अज्ञान अज्ञान के कारण भूत, रूप, कर्म अभी क्या है कर्मनाली अच्छा आलीढ ना ली आस्वादन है ना तो मतलब कर्म के मतलब क्या है तर्क रहो मतलब कर्म का स्वाद ना लेने वाला मतलब कर्म के संबंध से रहित ये मतलब है यहाँ पर लगाइए अज्ञान आदि का कार्य अज्ञान आदि का कार्य तथा कारण अज्ञान आदि का कार्य तथा कारण भूत पूर्ण पाप रूप कर्म के संबंध से रहित पूर्ण पाप रूप कर्म के संबंध से कौन परमात्मा छान लिषद में देखना यह नह परमात्मा के प्रकरण में आया न सुखम न दुखकृतम सुकृतम पूर्ण और दुष्कृतम का क्या है पाप कि परमात्मा का पूर्ण नहीं है और पाप नहीं परमात्मा का पूर्ण नहीं है और नहीं। नहीं। नहीं। तो इस प्रकार आरंभ किया परमात्मा का तो फिर क्या, क्या कहते हैं सर्वे पाप मानो अटोनिवर्तन इस परमात्मा से सभी पाप निवृत हैं इस परमात्मा से सभी पाप निवृत हैं तो तो यहाँ पर प्रकरण में आरम्भ में क्या था न सुकृतम न दुष्कृतम पूर्ण नहीं पाप नहीं तो किस तो कौन कौन नोलो मतलब नहीं नहीं, नहीं पहले बोला न सुकृतम न दुष्कृतम उसका पूर्णमृत न करते पापम ना उसका पूर्ण नहीं है पाप नहीं है इसी आरभ्य ऐसा प्रकरण आरम्भ करके क्या कहते अंतिम में सर्वे पाप माना अतो निवर्तन थे अतः मतलब इस परमात्मा से सभी पाप निवृत होते हैं तो इस परमात्मा से सभी पाप निवृत होते हैं या परमात्मा से सभी पाप हटे रहते हैं तो यहाँ पर ये यह बताइए प्रसंगानुसार पाप का क्या लेना पड़ेगा दोनों लेना पड़ेगा ना सुकृत दुष्कृत दोनों लेना पड़ेगा तो यहाँ पर जो पाप माना करते पाप तो पाप शब्द यहाँ पर सुकृत का भी है पूर्ण का भी है बच गया हाँ दोनों क्यों लिया तो उसके लिए ये लिखाया इन्होंने इतनी ही निगम्य ऐसा स्पष्ट कहा जाता है ही करते क्यों करते हैं पूर्ण पाप रूप कर्म के संबंध से रही अर्थ किया ना तो ऐसा क्यों किया इसमें हेतु है तो ही करते क्यों की क्योंकि न सुकृतम दुष्कृतम इस प्रकार नकरण का आरम्भ करके इस प्रकार परमात्मा के प्रकरण का आरम्भ करके सर्वे पापमानों तो निवर्तन थे ऐसा स्पष्ट कहा जाता है ऐसा इससे स्पष्ट इस है पूर्ण पाप रूप सभी प्रकार के कर्मो से रही थे एवं इस प्रकार अशेष हे प्रतिमिका पूर्ण त्याज गुणों का विरोधी संपूर्ण हे गुणों का विरोधी संपूर्ण हे गुण शोक मोह वादी कैसे गुण है हे गुण है शोक मुह वादी कैसे गुण है और हे गुणों का विरोधी कौन है परमात्मा है रहते हैं तो हे गुणों का विरोधी कौन है हाँ हे गुणों का विरोधी परमात्मा स्वरूप है इसलिए उसके सामने हे गुण टिकते ही नहीं हे गुण उसका विरोधी है और उसका जो अनुसंधान करेगा परमात्मा स्वरूप का तो उसके विध हो जाएंगे क्योंकि परमात्म स्वरूप हे गुण का विरोधी इसलिए परमात्मा में हे गुण नहीं है परमात्मा में नहीं हाँ। लोग मानते ना शंकर मत में कि परमात्मा में क्या है अविद्या है अविद्या से वो ईश्वर हुआ सृष्टि करता है तो कहते उसमें हे गुण रुक ही नहीं सकता है गुणों का विरोधी उसमें कैसे रह सकता है सूर्य के अंधकार का भी रह सकता है क्या परमात्म स्वरूप के आश्चर्ष गुण नहीं रह सकता है संपूर्ण हे गुणों का विरोधी है ना? संपूर्ण हे नुणों का विरोधी परमात्मा मुमुक्षु का प्राप्त है, है। का? प्राप्त प्राप्त जिसे चाहें। करना चाहे उसे प्राप्त कहते हैं किसे प्राप्त करना चाहे तो प्राप्त कौन हो गया परमात्मा है ना अब ध्यान देना अब तो प्रापक का होता है प्राप्ति का साधन प्राप्ति का हेतु प्राप्ति का ऐसा मानते हैं ध्यान देना कि प्राप्ति कौन हो गया परमात्मा और प्राप्ति का हेतु भक्ति और प्रपत्ति से प्रसन्न होकर भगवान ही अपनी प्राप्ति के उपाय बन जाते हैं हिं? भक्ति से प्रसन्न होकर परमात्मा ही अपनी प्राप्ति के उपाय बन जाते हैं तो फिर यहाँ पर कि प्राप्त करवा प्राप्ति का उपाय तो प्राप्ति का उपाय भी कौन हो गए परमात्मा हो गयी भक्ति और प्रपत्ति से प्रसन्न होकर परमात्मा उपाय बनते हैं तो भक्ति और प्रपत्ति तो परम्परिया उपाय होगा सीधे उपाय तो भगवान से बन रहे हैं उन दृष्टि से कहा आप प्रत्यक्ष नहीं, नहीं करेंगे भक्ति प्रत्यक्ष होने पर ही होगा सबका अच्छा। मतलब भक्ति करते करेंगे ना तो भगवान प्रसन्न होंगे तो प्रसन्न हो करके वो क्या है की आपको मिल जाएंगे अपनी प्राप्ति के उपाय से बन जायेंगे उपाय मतलब क्या है की आप देखिए भक्ति भी उपाय कही जाएगी तो भक्ति के बिना मिलेंगे अच्छा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान मिलेंगे तो भक्ति से प्रसन्न होकर वो अपनी प्राप्ति के उपाय स्वयं बन जाएंगे तो प्राप्ति के उपाय भक्ति के द्वारा भगवान प्राप्ति के उपाय हो गए भक्ति के द्वारा भगवान सीधे प्राप्ति के उपाय बन जाते हैं फिर परम्परिया के लिए अप्रत्यक्ष शब्द नहीं कहते है न तो दोनों उपाय कह सकते हैं सीधे उपाय पूर्ण है साक्षात परमात्मा है तो अब ये है ना अभी कठोर निशर पढ़ोगे तब आएगा यम क्या है कठोर निश्चर में नम आत्मा प्रोजन ला मे रा बोना सुना तेन लभ्यमूतेमूर्त आत्मा तनुम स्वाम ये आत्मा श्रवण से नहीं मिलता मनन से नहीं मिलता निर्ध्यासन से नहीं मिलता कैसे मिलता है ये परमात्मा ही जिसका वर्ण करता है उसके लिए अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है किसको मिलता है या परमात्मा जिसका वर्ण करता है मतलब जिसको चाहता जिसको स्वीकार करता है उसके लिए अपने स्वरूप को प्रकट कर देता तो हाँ प्रकट कर देता है तो प्रश्न उठाया भगवान किसका वर्ण करते हैं तो गीता में क्या है प्रियो भी ज्ञानी वर्ण किसका किया जाता है प्रीतम का जिसका वर्ण किया जाता है नियम है ना प्रिय वस्तु वर्णी होती है तो प्रियो भी ज्ञानीनो अत्यर्थम अहम प्रियो भी ज्ञानीनो कि ज्ञानी का मैं अत्यंत प्रिय हूँ और साचा में प्रिया और ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है, ज्ञानी मुझे हाँ तो भगवान जिसका वर्ण करते हैं किसका वर्ण करते हैं ज्ञानी भक्त का वर्ण करते हैं तो जिसका वर्ण करते हैं तो क्या होता है उसके लिए अपने रूप को प्रकट कर देते हैं तो अपनी प्राप्ति उपाय स्वयं बन जाते हैं कैसे वर्ण करके वर्ण करके स्वयं प्राप्ति के उपाय बन जाते हैं तो वर्ण किसका करते हैं प्रीतम किस प्रीतम का ज्ञानी भक्त का तो प्रीतम इसके मतलब क्या है कि श्रवण वन प्रीति के बिना हुआ ही नहीं है प्रीति के बिना ये प्रीति रूप हो जाएंगे तब भगवान वर्ण कर लेंगे तब उपाय बन जायेंगे तो प्रेम से सब काम होना चाहिए अनुराग को आगे देखेंगे तो अब ये क्या है की उपास्या उपास्या और उपास्य भी कौन है भगवान किसके उपास्य उपास्य खुद नहीं। नहीं। नहीं। के, उत्तर दो हाँ अशेष संपूर्ण त्याज्य गुणों के विरोधी परमात्मा के प्राप्ति है के उपाय है और क्या है कि मुमुखु के उपास हैं, उपासना भी वही है है ना? तो प्राप्ति भी उपास किसके उपास से कौन बने की जाए जिसकी उपासना करेंगे वही फिर प्राप्ति हो जाएगा आपके लिए देखियो देखिए से को आप प्राप्त करना चाहेंगे तो, तो उपास से ही प्राप्त बनेगा उपास से क्या बनेगा से ही प्राप्त तो बनेगा आपका तीनों वही है, है तीनों वही पर अंतर है है ना तो वो। तीनों एक हाँ प्राप्ति भी वही है और प्राप्ति के उपाय भी वही है और उपा, उपास भी वही है जब हम उनको उपास चुके दीवार क्या करेंगे उपासना सब क्या बनेंगे प्राप्ति के साधन बनेंगे क्या बनेंगे है ना और फिर प्राप्त हो जाएंगे सब यही इसलिए आनंद बनेगा तो यही करते हैं कि प्रभु अभी मेरी प्राप्ति उपाय है ऐसा इति इस प्रकार का कौन कहा गया ब्रह्मवेत्ता तो सह इस प्रकार कहे गए ब्रह्मवेत्ता को अच्छा पहली पंक्ति कर एक बार और देखना सह सह शुक्रम अकायम अवणम अस्म है ना सह सभी के के अंतरात्मा ब्रह्म का दर्शन करने वाले ने, सभी के अंतरात्मा ब्रह्म ब्रह्म का का दर्शन दर्शन करने करने वाले वाले ने ने सभी प्रकाश करमजन शरीर से रहित व्रण से रहित स्नायों से रहित अज्ञान आदि दोषों से रहित तथा पूर्ण पाप से रहित परमात्मा को प्रार्थना किया या परमात्मा का साक्षात्कार किया अथवा ऐसा ब्रह्मदर्शी ऐसे परमात्मा को प्राप्त करे ये ये सभी प्रथम पक्ष में प्राप्त करे हाँ, अनुभव करना चाहिए उसे यहाँ प्राप्त करना नो करना एक ही है, है ना तो द्वितीय पक्षी जो माना है ना वो वो ठीक है दोनों ही ठीक है जो अच्छा लगे पर ऐसा विचार करके देखना पड़ता है प्रथम अच्छा लगता है द्वितीय अच्छा लगता है प्रायः द्वितीय अच्छा लगेगा स्वामी की लेखनी में कहीं कहीं पहला भी अच्छा हो जाता है अनुवाद मानेंगे दूसरे को लेंगे और साधक की दृष्टि से यदि तो करें अपने लोगों के लिए विधान किया गया अथवा जिन्होंने प्राप्त किया है तो उसके उसकी अपेक्षा तो, तो, तो, तो, तो से हमको सुनाया जा रहा है उन्होंने प्राप्त किया हाँ हम प्राप्त करें और पहले वालों ने प्राप्त पहले वालों ने प्राप्त किया ब्रह्मदर्शी में अच्छा जी अब पार्ट देखेंगे हो जाएगी पंक्ति सह जो इस वाक्य में करता क्या सह सह इस शब्द से क्या कहा गया कौन कहा गया बोलो हाँ उसी के लिए यहाँ शब्द है ब्रह्मविधम सह इस शब्द से कहे गए ब्रह्मवेत्ता को सह इस प्रकार कहे गए ब्रह्मवेत्ता को लग गया ब्रह्मवेत्ता को सर्वार्थ दर्शित्व आदि विशेषण से युक्त करते हैं आदि विशेषण से युक्त करते हैं किन विशेषणों से सर्वर्थ दशित्व आदि विशेषण से युक्त करते हैं औरणिका फिर हम एक बार बता देंगे है कल ना कल पूछ लेना अब देखिए तो किस प्रकार विशिष्ट करते हैं कभी कर अभी अब किसको विशिष्ट करते हैं बोलो किसको विशिष्ट करते हैं, हैं? Claro, ब्रह्मविद्ध को तो, तो अभी जो है ब्रह्मविद को बताया जाएगा ब्रह्मविद कैसा है ब्रह्मविदा कैसा है प्रथम वाक्य में जो सह था, तो था सह जो था वो ब्रह्मदर्शी का वाचक था और पर सभी किसके वाचक थे ब्रह्म के और ब्रह्मदर्शी जो है उसके उसके बोधक प्रथमांत पर अब आ रहे हैं ठीक है, है? तो भी सा, सा के लिए ही हुआ है ना निस्ताह तो ब्रह्मवेदता है हाँ। तो उसके लिए एक ही पद था ना और द्वितीयां पद सब तो किसके लिए आए ब्रह्म के लिए तो कह सकते हैं प्रथम वाक्य में ब्रह्म का अनुरूपण किया गया है ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है और दूसरे वाक्य में क्या है कि तो बताया जाता है प्रथम तो वाक्य में ब्रह्मवेत्ता को विशेषणों से गिफ्ट कर रहे हैं कि ऐसा ब्रह्मवेत्ता किन विशेषणों से गिफ्ट होता है मतलब कई किस प्रकार का ब्रह्मवेत्ता उनको प्राप्त तो कर करता है प्राप्त कर सकता है तो उसके लिए बताते हैं कि वो ब्रह्मवेदता कैसा होता है कभी ब्रह्मवेदता कैसे होता है कैसा होता है कभी का अर्थ होता है क्रांतिदर्शी, क्रांतिदर्शी मतलब अतिक्रमण करके जानने वाला अतिक्रमण करके जानने वाला जैसे अभी क्या है कि यहाँ बैठे हुए साम, सामान्य लोग हैं, वो दूर जो वही और अति सुख वस्तुओं को देख सकते हैं अतिशुद वस्तुओं को आंखों के पास ही चिपकी रहे देख पाओगे और दूर वस्तुओ को हजारों किलोमीटर दूर की वस्तु को देख पाओगे अब वो वही दीवार के पीछे देख पाओगे तो ये कैसा होता है वो ब्रह्म दर्शी होता है कैसा होता है मतलब अतिक्रमण करके देखता है अतिक्रमण करके देखता है मतलब सर्वज्ञ कैसा होता है कैसा ये ध्यान देना की ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म क्या है सर्व है ब्रह्म क्या है हाँ तो ब्रह्म जो अस्कर ना तो ब्रह्म को जानने वाला सर्वत होता है कि सर्व क्यों ब्रह्म चेतन से विशिष्ट वही तो सर्व है, है हाँ को यहां होगा। को जानने वाला होता है, तो उसकी भी अभिद्ध हो जाती है कह सकते हैं अब देखिये अब तो वहाँ कुछ वहाँ सब रहता ही नहीं है ब्रह्म को जानने के बाद सब रहेगा तो फिर सर्व अब यहाँ तो सब रहता है तो इसलिए सर्वज्ञ होता है ऐसा उनके सिद्धांत में नहीं मानते हैं मानते नहीं है? हाँ, ब्रह्म होता है, ब्रह्म है अच्छा। नहीं ब्रह्म ज्ञाता है यानी ब्रह्म होता है सर्वे ब्रह्म अलग अलग ब्रह्म भी नहीं कह सकते हैं ब्रह्म होता अनुभव भी भी क्या अनुभव रहेगा अनुभव है तो मतलब अंतरण आपको खड़ा हुआ है स्वयं प्रकाश है अपने स्थिति भी चलो आगे ध्यान दे कवि का अर्थ क्या हुआ क्रांति हो गया मतलब सर्व तो जो मतलब उनको प्राप्त करने वाला कैसा होता है ब्रह्मदर्शी ब्रह्मदर्शी तो ब्रह्म को बता रहे हैं। जब प्राप्त करता है उसकी स्थिति है है ना? प्राप्त जिस काल में प्राप्त करता है उस काल में स्थिति प्राप्त करने के बाद हाँ पहले की स्थिति नहीं है क्यूँकी इसमें क्या बताते हैं करने लेना है करते समय या करने के बाद जब करते समय तो लेंगे तो बाद में भी समय तो भगवान है का विशेषण के रूप में आया हाँ ठीक है ठीक है चलो तो उस समय है लेकिन आगे रहेगा पर है उस समय का उस समय का मान लेंगे अब व्यासदी व्यासादी एक क्रांत का एक अर्थ हो गया ना दूसरा अर्थ बताते हैं व्यास आदि वोजनगुण प्रबंध निर्माता था पहले तो सर्व अर्थ मतलब है वह मतलब हुआ अर्थ है वह मतलब अथवा व्यास आदि के समान व्यास आदि कवियों के समान परतत्व मतलब हुआ परमात्मा तत्व परतत्व का क्या हुआ मतलब परमात्मा और उसके गुण उसके गुण के ज्ञान का जनक उसके गुण के ज्ञान का जनक या उसके गुण का बोध कराने वाला बोधना गुण का है बोध कराने वाला को, किसका किसका बोध कराने वाला परतत्व का बोध कराने वाला और परतत्व के गुण का बोध कराने वाला परमात्मा का बोध कर परमात्मा स्वरूप का बोध कराने वाला और परमात्मा के गुणों का बोध कराने वाले ग्रंथ का निर्माता ग्रंथ का निर्माता ऐसा भी कभी कर हो सकता है वैसे पहला अर्थ ठीक है कि कोई जरूरी नहीं है कि ब्रह्मदर्शी लिखे ही कि नहीं है लिखना लिखना करे तो कौन लिखे कौन ना लिखे जो अब्रमदर्शी या वो भी, तो भी लिख सकता है।, तो है पर ऐसा भी भगवान उसे करा सकते है यही समझना अभ्यास आदि के समान परमात्मा पर, पर और उसके गुणों के बोध कराने वाले ग्रंथ का निर्माता ऐसा अर्थ है वह कन् में पहले करना वह आदि वर्थ हो जाएगा तो कभी अर्थ हो गया और दूसरा क्या है आपका मनीषी तो ब्रह्मदर्शी कैसा होता है तो बताते हैं कभी होता है मनीषी यहाँ पर मनीषी का अर्थ बताते हैं मनसा बुद्धि मनीषा मन पर नियंत्रण करने वाली बुद्धि को क्या कहते हैं मनीषा है हाँ यही तो कमी है ना कि जो बुद्धि है वो मन का नियंत्रण नहीं कर पाती इसलिए मन के पीछे भागते रहते हैं और तो मन के पीछे भाग भाग करके आनादी काल से लेकर के अभी तक का जीवन व्यतीत कर दिया हम लोगों ने मन के पीछे पीछे भाग रहे हैं है ना और यदि मन का नियंत्रण करने वाली बुद्धि हो जाए तो सब काम बन जाएगा तो मन का नियंत्रण करने वाली बुद्धि को क्या कहते हैं मनीषा है ना तदवान करते मनीषावान या मनीषा वाला मनीषा वाले को कहते हैं मनीषी मनीषा अस्त अस्थि मनीषी मनीषा वाले को मनीषी कहते हैं मतलब मन पर नियंत्रण करने वाले हाँ मन थे? मन पर नियंत्रण करने वाले बुद्धि से युक्त है ना ऐसी बुद्धि से युक्त है उनको करता। तो उसकी बुद्धि ऐसी है कि मन का हमेशा निग्रह किया रहता है तो मन के अनुसार वो भागता नहीं रहता है मन के अनुसार आचरण नहीं करता है इसका क्या तात्पर्य मनीषी का अभ्यास वैराग्य अभ्यास निगृहित अंता करना इस अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बस में किए हुए अंताकरण वाला ये इसका अर्थ हो गया मतलब मन को बसने करने वाली बुद्धि से युक्त है इसका क्या मतलब हुआ अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बसी अभ्यास और वैराग्य से बसने किए हुए अंताकरण वाला अभ्यास और वैराग्य से बसिक अंताकरण वाला जिसका अंताकरण अभ्यास और बैराग्य से बसने हो गया गीता में आया है ना अभ्यास अभ्यास मन का अभ्यास और तो वैराग्य से वैराग्य बहुत जरूरी है वैराग्य जानते हैं यहाँ से लोग लेकर के और सतलोक तक स्वतलोक के किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा है तो वैराग्य कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा तो वैराग्य बहुत जरूरी वैराग्य के बिना कुछ नहीं होता है और वैराग्य हो और फिर अभ्यास भी चाहिए परमात्मा में चित्त को लगाने का अभ्यास चाहिए साधन चाहिए और वैराग्य है अब अभ्यास नहीं किया तब भी बात नहीं, नहीं करेगी दोनों चाहिए तो अभ्यास और हो बे क्या है मन प्रसन्न होता है मतलब इसका अंधाकरण वाला अष्टमी कले जैलाश में अष्टमी आने